भारतीय दर्शन न्याय दर्शन तर्कशास्त्र बौद्धों के पहले भी था और वह बड़ा व्यापक था इसके भिन्न भिन्न प्राचीन नाम हैं। विद्या की संख्या गिनाने में आन्विक्ष की विद्या का प्रथम ही उल्लेख है उपनिषद रामायण महाभारत मनुस्मृति गौतम धर्मसूत्र और अर्थशास्त्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है प्राचीन काल में भी यह शास्त्र हेतुशास्त्र हेतुविद्या तर्कविद्या तर्कशास्त्र वाद विद्या न्यायविद्या न्यायशास्त्र प्रमाणशास्त्र वाकोवाक्य तक्की, विमंसी आदि नामों से प्रसिद्ध रहा है प्राचीन ग्रंथों में इस शास्त्र के कुछ सिद्धांतों की चर्चा तो अभी भी विशद रूप में मिलती है किंतु उस प्राचीन तर्कशास्त्र का सर्वांग पूर्ण स्वरूप क्या था इसका पता हम लोगों को नहीं है आधुनिक न्याय शास्त्र की उत्पत्ति बौद्ध दर्शन के प्रकरण में यह कहा गया है कि बौद्ध लोग आस्थिक सिद्धांतों के विरुद्ध अपने मत का प्रतिपादन करते थे इसी से निरोध में पुनः न्याय शास्त्र की रचना हुई इसे समझाने के लिए बौद्धकालीन इतिहास के स्वरूप का संक्षेप में दिग्दर्शन कराना यहाँ आवश्यक है ईसा के पूर्व छठवीं शताब्दी में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर अपना उपदेश लोगों को सुनाया उनके सुंदर उपदेश सुनकर लोग मुक्त हो जाते थे और बौद्ध धर्मावलंबी बन जाते थे बुद्ध की भव्य आकृति प्रभावशाली उपदेश तथा तत्वों की उनकी अपनी साक्षात अनुभूति के प्रभाव से यद्यपि बहुतों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर अपने घर द्वार को छोड़ दिया और भिक्षु तथा भिक्षुणी बनकर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया किंतु उनके व्यवहार से तथा शास्त्र के प्रमाणों से यह मालूम होता है कि वे सभी इस धर्म को स्वीकार करने तथा उसके कठोर नियमों के पालन करने के योग्य नहीं थे उपदेश को सुनकर उससे मुग्ध होकर आवेश में आकर लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार तो कर लिया था किंतु वास्तव में वे दुख से घबरा नहीं गए थे और न हृदय से संसार से विरक्त ही हुए थे इसलिए जब उनके हृदय का आवेग क्रमशः कम हो गया तब वे सब उस धर्म के कठोर आचरण का अनुसरण कर न कर सके और आलसी बनकर बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकने लगे मालूम होता है कि लज्जा और उपहास के भय से पुनः अपने समाज में लौटकर आने का साहस उन्होंने नहीं किया उन्हें उस प्रकार मार्ग भ्रष्ट होते देखकर समाज और पड़ोस के प्रतिष्ठित विद्वानों ने उन्हें अपने घर लौटने के लिए बहुत समझाया होगा किंतु उन सब ने पुनः कौटुंबिक जीवन में आना स्वीकार नहीं किया उन्हें बेकार भटकते देखकर समाज के लोग उन्हें समझाने के लिए प्रतिष्ठित विद्वानों को अपने सांस लेकर जाते थे इन लोगों के साथ वे सब अनेक तर्क वितर्क करते थे तर्क की बातों को छोड़कर अन्य बातों को वे मानते भी नहीं थे यही अवसर था जबकि गौतम ने एक सर्वांगपूर्ण पूर्ण तर्क शास्त्र की रचना की इस ग्रंथ के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह विपक्षियों के मत के खंडन के लिए प्रधानतया बनाया गया था अतएव इसमें वाद जल्प वितंडा हेत्वाभाष छल जाति तथा निग्रह स्थान इन विषयों का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है अन्य दर्शनों की तरह न्यायशास्त्र भी मोक्ष शास्त्र है तथा दुख निवृत्ति या निःश्रेयस की प्राप्ति इस शास्त्र का भी परम लक्ष्य है फिर भी इसमें वाद आदि उपरयुक्त विषयों का समावेश किसी विशेष कारण से ही हुआ होगा इसमें संदेह नहीं वह कारण था बौद्धों के मत का खंडन करना यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध और विपक्षियों के मत के खंडन के लिए एक अमोघ अस्त्र का काम देने लगा इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्धों ने नाना प्रकार से इस ग्रंथ को नष्ट करने का प्रयत्न किया सकल्पित सूत्रों को गौतम के सूत्रों में मिलाकर प्रचार करना इस ग्रंथ के कुछ अंशों को निकाल हटा देना सूत्रों को उलट पुलट देना आदि अनेक प्रकार से ये लोग ग्रंथ को दूषित करने लगे इसलिए आस्तिक विद्वानों को इस ग्रंथ की विशेष रक्षा करनी पड़ी अनेक बार सूत्रों का उद्धार किया गया अंत में वृद्ध वाचस्पति मिश्र प्रथम ने न्याय सूची निबंध नामक का एक ग्रंथ लिखा जिसमें न्याय सूत्रों के शुद्ध पाठ का उद्धार किया और सूत्रों को प्रकरणों को तथा अक्षरों तक को गिन लिपिबद्ध किया इसी से हमें मालूम होता है कि न्याय सूत्र में पाँच अध्याय दस आंधिक चौरासी प्रकरण पाँच सूत्र एक पद तथा आठ अक्षर है इस प्रकार की आपत्ति अन्य किसी भी दर्शन के संबंध में सुनने भी में नहीं आती इस प्रकार आज जो न्याय न्यायशास्त्र या न्याय सूत्र हमारे सामने हैं उसकी उत्पत्ति हुई यह अनुमान किया जाता है